उसर्ग का यहाँ भी शास्त्र विधि उस हैं तो यहाँ भी उसका अर्थ है सामान्य शास्त्रवृद्धि उसका अर्थ है शास्त्र विधि सामान्य शास्त्र विधि सामान्य शास्त्र का विधान सामान्य रूप से होने का शास्त्र बिद उत्पर्ग का अर्थ है शास्त्र का विधान सबके लिए सामान्य रूप से होने पर शास्त्र का विधान सबके लिए सामान्य होने पर शास्त्र का विधान सबके लिए सामान्य होने पर कार्य का निर्णय का सत्वाधी निष्ठा तत्वादी निष्ठाओं का कार्य से निर्णय किया जाता है सत्वी निष्ठाओं का कार्य से निर्णय किया जाता है सत्य निष्ठा रजत निष्ठा समस्त निष्ठा का निर्णय किससे किया जाता है जब सत्युभ का कार्य किसमें देखा जाता है तो मालूम होता है इसकी में निष्ठा है रज का कार्य जिसमें देखा जाता है तो क्या गया होता है इसकी रज निष्ठा है सम का कार्य जहाँ देखा जाता है वहाँ क्या मालूम होता है सब तो में निष्ठा है तो शास्त्र का विधान तो सबके है तो शास्त्र कहता है सत्यंगे तो मतलब नहीं है की वृद्धि गुण और संग गुण वाली को शासित सुन रहा है तो शास्त्र का विधान सबके लिए हाँ शास्त्र विधि घर से शास्त्र का विधान सबके लिए सामान्य होने पर शास्त्र विधान सबके लिए सामान्य होने आरोप एवं है न इस प्रकार शास्त्र का विधान सबके लिए सामान्य होने आरोप कार्य से सत्ताधिक निष्ठाओं का निर्णय दिया जाता है कार्य से तत्वाधीन का निर्णय किया जाता है कम ये क्या है कारण ये क्या ये नहीं तत्व निष्ठा क्या है कारण है अब कारण का निर्णय किसके होगा कार्य को देखकर कार्य कारण का निर्णय किया जाता है कार्य को देखकर कारण का निर्णय किया जाता है इसका कारण का उन हजारों, उन हजारों में कोई एक ही तस्वस्त्र कष्टी देव तस्वेशों में कोई एक ही या कोई ही, व्यक्ति, देव पूजन आदि में तत्पर होता है तत्व शास्त्र हजारों में उन हजारों में कोई बिरला व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति सत्युनिष्ठ होकर देव पूजा आदि में तत्पर होता है या देव पूजा आदि में लगा रहने वाला होता है तू बाहुल्यन किंतु बहुता से मनुष्य तू प्राणी ना किन्तु बहुता से प्राणी रजो रजो निष्ठा और कमो निष्ठा वाले ही होते हैं लग जाएगा तू बाहुल प्राणीना किन्तु बहुता से प्राणी या किन्तु प्राणी बहुता से रजोनिष्ठा वाले और कमोनिष्ठा वाले होते हैं कथम कैसे लेकिन बहुता से कैसे होते हैं रजोनिष्ठा वाले हम हाँ रजोनिष्ठ और कमोनिष्ठ अधिक होते हैं और सात्विक व्यक्ति जो देव पूजा आदि में लगा रहने वाला होता है ये कैसा होता है दुर्लभ होता है होता है ऐसा कहना चाहते हैं गोरम अत्यंत ये तो तो जनाह जनाकार संयुक्ता कामराज बलान बलाता देखेंगे ये जनाह जनास्त्रीत घोरम सपा ये जनाह जो मनुष्य अशास्त्री घोर तुखो हैं। नहीं तो घोर सबके करते है जानागा। जानागा जो है ये जना जो मनुष्य सत्यंत क्रिया है ना, सत्यंत क्रिया तो करता है जना तो कर क्या है इस क्रिया का का सत्यंत काम क्या है ततः और इसका विशेषण है के क्या है घोरम और अकाशीम गोरम और अशांतम यह विशेषण है सपा का विशेष ये जनाम जो मनुष्य अशांत घोर सबको करते हैं ये घोर सब कैसा अशांत विहित जो शासित है जिसे देखना मध्य से प्राप्त करना है ना नक्त से वो हो, हवन करना बास से हवन करना ऐसा भी हो सकते है ना सात बीच नहीं है मतलब सात्विक शास्त्र के बीच नहीं है वेदों के बीच नहीं है सात्विक शास्त्र के बीच नहीं है मतलब ठीक है हनुमान सात तक हो गई ये जनाहा तो तो जो मनुष्य असाख बीत समझे जो सात शास्त्र के बीच नहीं है मतलब वेद के बीच नहीं है और अन्य सात्विक स्मृतियों के बीच नहीं है ऐसे नहीं, कोई नहीं, थी। थी नहीं, थी। नहीं नहीं है नहीं नहीं बेदों में कहीं भी ऐसा जो है ना नहीं है वो बाद में जो है ना प्रचलन हुआ है बेदों में जो, जो है ना मा इंसाफ करुआ भूटानी जो बेदों का वास्तव है हिंसा बाद में शुरू हुई उसका फिर बुद्ध निम्बा लेकिन वास्तव में वेद हिंसा का प्रतिपादन नहीं करते हैं मीमानता में हिंसा का प्रतिपादन तुम्हारी धटते हुआ आजकल जो मीमांसा पढ़ाई जा रही है कुमारी मध्य की अर्थ आज में मीमांसा नया प्रकाश सब कुमारी का समर्थन करती है है ना उसमें तो महाभारत में यह है कि ये जो पशु हिंसा है यज्ञों में धूलते धूलते ही प्रवर्तितम यसु धूलते ही प्रवर्तितम यज्ञ ना वेदय के यज्ञों में हिंसा जलाई है वेदों में वही मैं वेदव स्पष्ट महाभारत है ना जो आजकल विमानता की प्रक्रिया है कुमारी भक्ति की है शंकर रामानुपीसी का विचरण करते है कुमारी का खास करके शंकर ज्ञान महाराज ने में पशु ज्ञानी कर दिया अगर मैंने हिंसा का भी ज्ञानेश्वर ने समर्थन नहीं दिया एक नाथि भागवत जी ने समर्थन नहीं किया है शंकराज्य ने समर्थन किया है कहीं यही नहीं ब्राह्मण ने बताया है की जो याद करते हैं उसमें रक्त क्या है और क्या है, क्या है उसमें मांस क्या है सब बताया किस पशु को काशु जो है महाभारत में बताया है हाँ वो बताया है तो जो आप यहाँ पढ़ेंगे भी मानता है सब कुमारी की है वहाँ खुद पशु क्या है महाभारत ने बताया है वो बीज जो अज है न मतलब पशु पशु ऐसी याद करना चाहिए जहाँ पशु विशेष का उल्लेख नहीं है वहाँ अधिक ग्रहण किया जाता है इसे ग्रहण किया जाता है अधिक तो अज क्या है तो महाभारत में बताया है ना कि तीन वर्ष से लेकर के ग्यारह वर्ष तक के पुराने बीज को कहते हैं अधिक कंतु अन उत्पन्न करने में समर्थन नहीं होते हैं होने पर इसलिए कहते हैं अजय और मीमांसा के सागर भाषण भी अधिकार ऐसी जी किया गया है मीमांता के सागर भाषण अधिकार ऐसी क्या किया गया है तुम्हारे घटे से समर् स्वामी का हिसाब को जन्म चाहिए ये भी ऐसा विचार नहीं करते हैं वे दो महिंसा है ऐसा को लेकर लोग पढ़ाएंगे गलत आकर आज समर्थन नहीं करते हैं तो वही बात माननी चाहिए जो विष्णु ने कहा है जगत ने कहा है वेदो ने कहा वही है चाहिए सबर स्वामी जो है वहाँ पर सागर भाषण वो जो है साक्षात प्रसंग का उल्लेख नहीं ये करते हैं अक्षरों का उल्लेखता है ये गीता कहाँ कह रही है यहाँ प्रसंग तो हिंसा ही चलना है प्रसंग तो केवल अशास्त्र गीत का चलना है ना क्या है वेदों में प्रधानता तीन प्रकार के छंदो तीन प्रकार के छंद है तो जब छंदी दृष्टि से वेद का विभाग करते हैं तब है। उन दृष्टि से बेहतरी कहा जाता है अथर्वेद का तो निराया अचार से बीजे समझ लेना मानसिक करना मान से हवन करना ये करना है ना, ये कूलर का जो तंत्र है न जो तो मनुष्य में हिंसा का बिल्कुल निषेध किया है न सांसौ तो किया है वहाँ पर वाचस्पति के समझ ठीक है हम भी लिखा तो उसका दूसरे तो प्रेर तो तो कर दिया उसने वाचस्पति में वहाँ उसने हिंसा के विषय में ठीक विचार अभी देखेंगे ये जना अशास्त्री गोरम तथा सत्यनते जो मनुष्य अशास्त्र जो शास्त्र में बीत तो नहीं है ऐसे घोर सबका आचरण करते हैं सत्यनते करते करते हैं आचरण करते हैं जो मनुष्य अशास्त्र तो घोर सबका आचरण करते हैं ये आगे आना सब इस लेना पड़ेगा वे कहते हैं दम और अहंकार से संयुक्त वे दम और अहंकार से संयुक्त तथा कामना और राग कामना और राग से होने वाले बल से युक्त होते हैं कामना और राग से होने वाले बल से युक्त होते हैं और तो उसका अगले दोस्त के साथ निकलना है पांचवे जख्मी का एक साधन है बता देंगे बाद में अगले भाग्य देखेंगे अशासम कह रहे यहाँ पर क्या है न शासन अशास में कहते न शासन जो शासन गीत नहीं है न सात्वी कम असात्वी कम न समास है घोरम घोरम का क्या है पीड़ा करम तो क्या प्राणी नाम पीड़ा कर्म की प्राणियों को कष्ट देने वाले प्राणियों को कष्ट देने वाले आत्मा अच्छा ना है ना ऐसा लगाएंगे घोर का अर्थ प्राणी नाम क्या अपना पीड़ा करम अन्य प्राणियों तथा अपने को पीड़ा पहुंचाने वाली अन्य प्राणियों तथा अपने को कष्ट देने वाली कौन सा <laughs> नहीं जैसे की पशु ऐसी याद करेंगे पशु मांस का प्रयोग करेंगे पशु को तो भी पूरा होगी और क्या है कि खुद को भी कर कामों से। अब देखेंगे अब जो लोग पशु मानते हैं वो भी एक अलग विषय है यहाँ मसूदी वगैरह में यही अतिहाँ मैं जो मैं बता रहा हूँ ना मानसिक राज्यक्रमा मानसिक यही किया है कई व्याख्या कहते हैं और लेंगे चार सारे भी है बाकी अब ध्यान देंगे की अन्य प्राणियों को तथा अपने को पीड़ा पहुंचाने वाले ततः कर सत्यंत कर करते हैं निर्वर्तियंत निर्वर्तियंत करते सम्पन्न करते हैं या आचरण करते हैं संपन्न करते हैं तत्ता ये तथा बनाम क्या हुए कैसे होते हैं दम्बा अहंकार संयुक्ता है दम्बा चार अहंकाराचार दम्बा अहंकारो कर्म धरे समापे सां संयुक्त क्या लेना है दम्भा अहंकाराभ्याम साब्याम दम्बा अहंकार दम्बा अहंकार संयुक्ता दम्ब और अहंकार से संयुक्त होते है युक्त कामराज बलान लिखा क्या काम आचाराचार कामराग दंग हो गया न और तत्कृतम बलम अच्छा तत्कृतम बलम यहाँ बलम का अर्थ नहीं तो लो यहाँ जो प्राथमिक करते हैं विषय संपादनों साहा बलम का क्या, क्या हुआ विषय संपादनों साहा विषय संपादनों का करते है विषय अर्जित करने का उत्साह विषय इकट्ठा करने का स्वभाव विषय संग्रह करने का स्वभाव एक उत्साह विषय करने का विषय अर्जित करने के लिए उत्साह और विषय संग्रह करने के लिए उत्साह लग गया? तो इस प्रकार का जो उत्साह होता है ना वो किसके कारण होता है कामना और राग के कारण होता है जिस विषय की कामना होती है व्यक्ति उस विषय को अर्जित करता है उस विषय को तो वर्जित करने के लिए उत्साह होता है व्यक्ति को जिस विषय की कामना होती है जिस विषय में राग होता है उस विषय को वर्जित करने का उत्साह उसमें होता है तो उस विषय को अर्जित करने का किस कारण होता है कामना और राग के कारण होता है तो सत्य्रथम सत्प्रथम का क्या हो गया यहाँ पर काम राग प्रथम कामना और राग से होने वाला कामना और राग ऐसी किया जाने वाला बल बल का क्या हुआ विषय संपादन करने का विषय अर्जित करने का उत्साह तो काम राग करके क्या, क्या हुआ कामना और राग के कारण विषय अर्जित करने का उत्साह तो कामराज बलम कर विषय कामना और राग के कारण विषय अर्जित करने का उत्साह तेन अन्विता तेन से क्या लेना है कामराज बलेना है कामना और राग के कारण विषय अर्जित करने के उत्साह से युक्त होते हैं हुआ कामराज बल ही अन्विता हुआ है ना तेन से क्या लिया था कामराग है अब वह कामराग बले ही बल ही भू बुजनाल है ना तो कैसे होगा की कामाचा रा चारा और ये कामाचा रा तीनों को धुंध करेंगे तीनों को क्या करेंगे हाँ ऐसी की कामना राग और बल से युक्त होते हैं युक्त होते हैं तो बल कुछ ना कुछ उत्तर की होता है ना तो यहाँ बल से यही अर्घ लेना जिसे संपादन होता है ना? नामना तो राग और बल से युक्त होते हैं अर्थात कामना तो से युक्त होते हैं राग और जिसे अर्जित करने के उत्साह युक्त साधनी करती हैं। तो आगे लिखेंगे। कर से अमिताभ सचिन नाम। मां देवांश शरीर संतान विद्या सुनिश्चय। कस्मं तरीरस्थम भूतग्रामम अच्छे दिशा। कर पिंडता तरीरस्थम भूतग्रामम अच्छे दिशा। मां क्या क्या क्या निश्चया शरीरस्थ भूतग्राम कर्तियंता कर्तियंता हंता लगाइए अचेतःर भूतग्रामीर कर्तंत्र लगाइए अचेतः अविवेकिन वे अभिवेकी पुरुष जिनका ऊपर पे आया ना दम्बा अंकार संयुक्त कामराज बलान है ना इसके साथ दम्बा अहंकार संयुक्त कामराज बलान अटेघ रहा ठीक है इस प्रकार करेंगे की वे अभिवेकी पुरुष शरीर में स्थित शरीर स्थान क्या है शरीर में स्थित भूतग्रामों भूतग्रामों भूत ग्रामो किया है भाषण वे अभिवेकी शरीर में स्थित इंद्रियों को गुट ग्राम काम समझाया था इंद्रिया वे शरीर में स्थित इंद्रियों को क्या और शरीर के अंदर स्थित मुझे माम ये ना और शरीर के अंदर स्थित मुझे यहाँ पर ये बन लेना क्यूँकी गुट ग्राम भी आ चुका है की वे वे अंगे की मनुष्य शरीर के अंदर अंदर स्थित हुए मनुष्य शरीर में स्थित इंद्रियों को शरीर में स्थित इंद्रियों को और शरीर के अंदर स्थिति मुझे भी कृषि है ना कि मुझे भी पीड़ा पहुंचाते हुए मेरा भी कर्षण करते हुए है ना मुझे भी पीड़ा पहुंचाते हुए या भी मुझे भी, मेरा भी कर्षण करने वाले होते हैं मुझे भी पीड़ा पहुंचाने वाले होते है वैसे यहाँ पर कर्मता तो मतलब खिश करना क्रिश करना मतलब परेशान करना ऐसा लगाएंगे वे अभिव्यक्ति पुरुष थे शरीर में स्थित इंद्रियों को और शरीर के अंदर स्थित मुझे भी परेशान करने वाले होते हैं मुझे भी परेशान करने वाले होते हैं मुझे भी पीड़ा को आंसू निश्चय वाला जानू उनको कैसा जानू आंसू निश्चय वाला जानो मतलब असुरो के खिलाफ इनका निश्चय है उनको आंसू निश्चय वाला जानो ध्यान देना जो अशास विध घोर कब करते है उनके बारे में ही कहा गया है और शास्त्र भी पर करना मना नहीं।, नहीं, नहीं है बल्कि शास्त्रीय शरीर को कष्ट को उठाना ही चाहता है अपने तो कष्ट तो होता ही पीड़ा तो होती है पच्चीस तो पीटा की निंदा तो की गयी है भाग्य देखेंगे किसी गुरुंता कर्द है कृष्ण करते हुए कृष्ण करने वाले या छील करने वाले कृषि करते हैं या छील करते हैं परेशान करते हैं शरीर अस्थम भूत ग्रामम भूत ग्रामम को क्या हुआ समुदाय अविवेकी न्याय अविवेकी नाम क्या है? है? क्या अब ये एवं तत्कर्म साक्षी भूतम तत्कर्म बुद्धि साक्षी भूतम उनके कर्म और बुद्धि का साक्षी जो प्राणी है ना तो उनके प्राणियों के कर्म का साक्षी और प्राणियों की बुद्धि का साक्षी मुझे शरीर अंदर स्थित मुझे शरीर अंदर स्थित परमात्मा कैसे हैं उनके कर्म का साथी और उनकी बुद्धि के साथी अब कर चिंता करते है उनको कृषि करते हुए भगवान को प्रत करते हुए परेशान करते हुए भगवान को क्रीत करने का मतलब क्या है तो मध अनुशासना अकरणम मेरी आज्ञा का पालन ना करना ही मधानुशासना अकरणम है मेरे अनुशासन का पालन न करना मेरी आज्ञा का पालन न करना ही मत मतकर्षण है मेरा कर्षण करना है मेरे को परेशान करना है मेरी आज्ञा का पालन न करना ही मुझे परेशान करना है ऐसा भगवान करते हैं है। है। तो तो है। न मानना क्या है मेरा कर्षण करना है सांग विद्धि आसुरस्त्यान शांवि आसुरस्त्यान यहाँ ध्यान देंगे आसुरा निश्चया ऐसा आसुर निश्चया आसुरा निश्चित ये सामने से आंसू निश्चय असुरुओं के रिश्ते को क्या कहेंगे आंसू निश्चय है असुरु के रिश्ते को क्या कहेंगे असुरुओं के रिश्ते वाले है या आंसू निश्चय वाले है तान तान आंसू निश्चय बिद्धि तो असुरो के समान निश्चय वाले या असुरो के रिश्ते वाले उनको जानो ऐसे लोगो को क्यों जाने पर हम है न परिहार करने, कर करने के लिए उनको जानो इतियता ऐसा उपयोग का से निश्चय आया है है ना? के नसुरशय का विशेषण क्या है यहाँ पर आसुर यहाँ पर है असुरों वाला जो यहाँ पर असुर शब्द से वाला अंत्य होगा उससे क्या बनेगा आंसू मतलब असुरु से सम्बन्ध वाला निश्चय असुरों से सम्बन्ध वाला निश्चय आंसू ही निश्चय हिंसा है अब देखेंगे अवरणी का यहाँ पर शास्त्र तो हो गया अब यहाँ भी देख रहे पशु हिंसा की बात है ना तो एक नाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज ने जो लिखा है वो श्रुति और वेद व्यास ये बिल्कुल अर्थ ग्रंथ वेद को शास्त्र को ऋषि वेद व्यास को लेकर लिखा है में जो यज्ञ हिंसा का समर्थन किया है वो इन सी ऐसी छाया करके तुम्हारी दस गोजी का समर्थन कर दिया उसने इसीलिए मजबूत होने भी, तो भी रही है तो यद्य हिंसा का ज्ञानेश्वरी में समर्थन नहीं है मैंने देखा जा रहा है मना कर दिया तो वो ज्ञानेश्वर महाराज मना करते शंकराचार्य समर्थन करते विरोध के विरोध का कारण यही है की मैंने मूल सूत्र को देखा है ज्ञानेश्वर महाराज में और ये वेदव्यास को तो महत्व दिया है और शंकर ने क्या दिया है की कुमारी को देखा है यही अभी मतभेद में कारण नहीं तो मूल को देखना चाहिए हमारा मूल शुद्धि क्या कहती है उनको चाहिए। को, को से क्या है? दुणी दुणी की ये हैं वो तो मूल बातों की गणेश्वर मात्र मूल विधायक लेकर वर्ग के रूपए नाम है ना या रस्त का, का क्या है मधुर अम्ल भे कसाई ये क्या है रस है ना ये रक्त अब देखना स्वाभाविक रस होता है अन्न का फल का सब्जियों का रस ऐसा होता है स्वाभाविक जिन लोगों ने पच्चीस तीस चालीस साल पहले ऐसा फल और सब्जियाँ हैं उनको मालूम दर से होता था जो भी की सब्जी घर में बनती हो तो बहुत दूर से ऐसी गंदाती थी घर में क्या बन रहा है दूर से मालूम हो जाता था दूर से पता चलता था वो गोभी बन रही है पूरी बन, बन, बन, बन रही है क्या बन रहा है चलता था क्यों अब क्या है की अब इस कीटनाशक का और रासायनिक खादों का इतना उपयोग होने लगा जो स्वाभाविक मत नहीं हो जाए स्वाभाविक ही नहीं है पहले लोग भोजन ना करना चाहे पेट भरा हुआ है भोजन की इच्छा नहीं है लोगों तो लो को <laughs> <laughs> जो लोग घी मिलेगा तो लोग भोजन आराम से कर ले सकते कमजोर हर्ड को देते हैं ना घटे खाएंगे पेट भरा है तो घी मिलेगा तो खा लेंगे आजकल घी तो गोबर भी का हो गया खाता है ना रस्थे, रस्थे तो और स्निग्डे। स्निग्डे का क्या है से कहते हैं है, भीत उसी। भीत उसी है और इस से जो है? है? तो कहते है, अब रसिग्ध आदि वर्गत्र रूपे रसिग्ध आदि वर्गत्र है ना तो तीन, तीन, तीन वर्गो के कर लेना तीन वर्गो ऐसी तीन वर्ग देखेंगे आप आठवा श्लोक देखो आप थोड़ा देखो तो समझ नहीं आएगा। तो लोग में आएगा आठवा श्लोक में रस्यहाँ बोला है ना ठीक है रस्या हृदय आहरा शास्विका और सात्विक रूप का जो आहार है वो कैसा है रस्य है और स्निध है ठीक है अगले श्लोक में आप देखेंगे आहरा राजस्व तो राजस्व मनुष्य का जो आहार है वो कैसा है कर्म लवण ये है ना? नर्गत्र है ना तो पहले वर्ग में आ गया रस्ते हैं स्निधा रस्त प्रथम वर्ग में और कटोम लवन ये क्या है दूसरे वर्ग में दू वर्ग में हुआ ना? और तृतीय वर्ग में क्या है याद है समय तो तीन गए हम बताइए तीन वर्ग के रूप से रस तीन वर्ग के रूप से भेद को प्राप्त हुए आहार भेद को प्राप्त हुए कौन आहार या भेद से किसका आहार रसिकादी तीन वर्ग के रूप से रस तीन वर्ग के रूप से भेद को तो प्राप्त हुए आहारों का क्रम के अनुसार प्राप्त राजा शाम कुरुष की रुचि का ज्ञान यहाँ पर कराया जाता है सात्विक राजस्व शामक पुरुष है रुछी, रुछी, रुछी ना सात्विक पुरुष राजस्व शामक पुरुष है प्रिय तुम करियर्शन कर है रुचि दर्शन ऋषि का बोध रुचि का बोध या रुचि का ज्ञान रुचि का ज्ञान और ध्यान देना सात्विक मनुष्य की रुचि होगी सात्विक आहार में या राजस्व मनुष्य की रुचि होगी राजस आहार में इसी प्रकार मनुष्य की रुचि होगी शामक आहार में शमकी लगाई है क्या ई और यहाँ पर में क्या व्या और यहाँ पर रस सुनिग्री तीन वर्ग के रूप ऐसी भेद को प्राप्त हुए आहरों में भेद को प्राप्त हुए आहरों या भेद वाले आहरों में यथाक्रम साविक राजस्व और मनुष्य की रुचि का बोध कराया जाता है सात्विक राजस्व तो तामस मनुष्य की रुचि का ज्ञान कराया जाता है अब देख लेंगे रक्त सुनिख्त जाति आहार विशेषो में रक्त युक्त आहार को रक्त कहेंगे स्नेह युक्त आहार को क्या कहेंगे सुनिख्त रक्त और सुनिख्ध आहार विशेषो में अपनी रुचि की अधिकता रूप लिंग अपनी रुचि की अधिकता रूप लिंग कभी कभी रुचि होती है मधुर भोजन करने की कभी रुचि होती कभी अंध भोजन करने की अलग अलग रुचि है ना तो रुचि की अधिकता किसी मुझे देखना है किस प्रकार के भोजन की अधिक रुचि होती है तो अपनी यहाँ पर रुचि की अधिकता अपनी रुचि की अधिकता हेतु का हेतु क्या है, है? Mm -hmm. तो यहाँ पर रुचि की अधिकता ही हेतु है, है। रुचि की अधिकता पे ऐसी प्राथमिक राजस और तामसत्व तो को जानता है प्राथमिकत्व तो किसका अपना राजसत्व किसका अपना तमसक किसका अपना तो देखे की उन्नी को किससे जानते हैं से तो यहाँ पर अपनी सात्विकता को किससे जानेंगे रुचि की अधिक्षा से है ना, ना? ना? अपने राजसत्व को किससे जानेंगे रुचि की अपने कामसत्व को किससे जानेंगे रुचि की से रस अधिक्षा को विशेषों में अपनी अधिकता अपनी रुचि की अधिक्षा रूप लिमते सात्विकता को राजसत्व और काम को जानकर रज और स्तमिंग वाले आहारों का त्याग करने के लिए रज और स्तम्भ लिंग वाले आहारों का त्याग करने के लिए क्या सत्युलिंग नाम रज और स्तम लिंग वाला आहार कौन हुआ राजिंग वाला आहार कौन हुआ सात्विक और सतुलिंग वाले आहार को ग्रहण करने के लिए सत्यलिंग वाले आहार को ग्रहण करने के लिए दोबारा लगाएंगे रसारा कंपी देखेंगे में ऐसा कर लेना और विशेषो में अपनी रुचि की अधिकता रूप लिंग से शास्त्र और श्रम सत्व को जानकर रज और श्रम लिंग वाले आहरों का त्याग करने के लिए और तत्व लिंग वाले आहार का ग्रहण करने के लिए तो वहां पर ऐसा दोबारा लगाना रस तथा स्निग्ध आदि आहर विशेष भूले कर लेना का चप्पर भी होता है ना आहार विशेष होने पर ऐसा अपने रुचि के में से अपने का साक्षिक को जान जानकर राज्य और समलिंग वाले आहारों का त्याग करने के लिए तथा तत्वलिंग वाले आहार को ग्रहण करने के लिए तथा सत्वाधि गुण भेद्यादि नाम विधक्त प्रण प्रकार सत्वी गुण सत्वी गुणों के भेद ऐसी गुणों के भेद ऐसी के भी तीन, भेद तीन, भेद तीन भेदों का प्रतिपादन तीन भेद किसके अभी के आदि से लेना सब उद्धा के भी तीन भेदों का प्रतिपादन तीन भेदों का प्रतिपादन कैसे सत्वादी गुण भेद सतवादी गुणों के भेद सतु तुम तथा सत्वादी गुण भेदादी नाम अभी प्रतिपादन उसी प्रकार सतवादी गुणों के भेद ऐसी यज्ञादी के भी तीन भेदों का प्रतिपादन यहाँ पर और यहाँ से पंक्ति समाप्त हो रही है वहाँ देखना है निये है यहाँ पर एवं यहाँ पर इसलिए है क्या तथा उसी प्रकार तत्वादी गुरु के भेद ऐसी यज्ञादी के बीच तीन भेदों का प्रतिपादन यहाँ पर एवं यहाँ पर इसलिए है इसलिए यहाँ पर इसलिए है कि राजा सोर यज्ञ आदि को जान राजा सोर तामस यज्ञादी को जानकर हम उनका करें, राजस्व और तमास को जानकर हम किसी प्रकार उनका त्याग करें और साविकान एवं अनुमति लंग का ही अनुष्ठान करें और सात्विक लंग का ही अनुष्ठान करें बन जाएगा अब देखो इसको आहारा अपि अपि होगी आहरा अच्छा यदा तथा आहारा लगाएंगे विधा आहारा अर्वध आहरा अपि प्रिया भवती सर्वस्विधा आहार करते सभी मनुष्यों को सभी मनुष्यों को तीन प्रकार का आहार भी तीन होता है mm. <S Alteri> तीन प्रकार का आहार भी सभी मनुष्यों को तीन प्रकार का आहार भी तीन होता है यहाँ पर किसका बचा तू का तू का यहाँ चार में तू किस है और यज्ञ तप तथा धन ऐसा लगाना और अभी क्या हुआ कि सभी मनुष्यों को तीन प्रकार का आहार भी होता है तो यहाँ पे ऐसा भी लगा लेंगे कि सभी मनुष्यों को तीन प्रकार का यह भी होता है सभी मनुष्यों को तीन प्रकार का तप भी होता है और सभी मनुष्यों को तीन प्रकार का चाहे सर्वस्त्र कर्ण केवल ऊपर करना तो यहाँ भी कर लेना उसी प्रकार तीन प्रकार, प्रकार, प्री प्रकार का तो तो तो यज्ञ फ्री होता है तीन प्रकार का तप फ्री होता है और तीन प्रकार का भोजन तो सबको फ्री है यज्ञ सबको फ्री जिसे सर्वस्व वही रखना केवल संबंध है तीन प्रकार का यज्ञ फ्री होता है तीन प्रकार का तप फ्री होता है तीन प्रकार का दान फ्री होता है उनके इस भेद को सुनू भेद बता रहे हैं आरा तू अपनी सर्वस्व ऐसी सभी मनुष्यों को सर्वस्त्र भोग भोजन करने वालों सभी भोजन करने वालों को तीन प्रकार का हर प्रिय होता है या प्रिय मतलब रुचि रुचिकर प्रिया कर, इश्टा, इश्टा कर, इश्टार कर, इश्टार कर उसी प्रकार से तीन प्रकार का यज्ञ प्रिय होता है तीन प्रकार का तप तीन प्रकार का दान पे से क्या लेना आहार आदि नाम जो आर यज्ञ तप दान आहर आदि के इस भेद को सुनो इनम से क्या लेना वक्षवाण और आगे की वक्त मार भेड़ को सुनो देखिए जी आयु है तत्वों की वृद्धि से क्या होता है तत्वों की वृद्धि ऐसी तो इसलिए जो है ना जिसको आपके साथ, साथ करना है तो उसका अंतरकार कैसा था होना चाहिए।, तो चाहिए निर्मल होना चाहिए उसके लिए सात्विक लोग में आया है आहार दो शतभुट एक शतफुट दो दुर्गा स्मृति है दुर्गा स्मृति नाम उपलब्ध सर्वग्रंथि नाम विष् मोक्षा शंकराचार्य यहाँ पर आहार से सभी प्रकार का हार लेते हैं मतलब सभी इंद्रियों का हार सभी मान यहाँ पर आहार देते हैं आहारैसा भोजन करेंगे वही भी मन बुद्धि सभी मिली होती है तो सब ठीक है मतलब आहार सभी तो आया ही है सुखी में ना आहार भी आया है वहाँ पर सात्विक गीता में भी कहा गया है और अब यहाँ पर देखना सात्विक आहार कैसे क्या है सात्विक मनुष्य को कैसा हर भी होता है आयु आयु सत्यु बन आोग्य सुख ग्रीत विवाजना है ना विवाजना कैसे बढ़ाने वाला इसको आयु आयु को बढ़ाने वाला कैसा है, तो है।। आयु को बढ़ाने वाला खाने से व्यक्ति जल्दी नजारा है ना आयु सबको तस्त बुद्धि आयु को बढ़ाने वाला बुद्धि को बढ़ाने वाला बल को बढ़ाने वाला आरोग्य को बढ़ाने वाला है न आरोग्य जैसे शरीर ना हो सुख को बढ़ाने वाला किसको बढ़ाने वाला सुख को बढ़ाने वाला सुख करके साथ आएंगे सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला और सुख को अपने अंदर जो प्रसन्नता होती है वो सुख हो गया और प्रीति क्या है की परेशान सज्जना परेशान सज्जना नाम दर्शनार्थ कर्मोहत का दूसरे सत्पुरुषों को देख करके जो अंदर से प्रसन्नता होती है उसको यहाँ क्या था दूसरे मतलब दूसरे महापुरुषों को देख करके जो हर्ष होता है उसको क्या कहा मतलब अपने अंदर अंदर जो प्रसन्नता ऐसे ही हो रही है वो शुभ हो और दूसरे महापुरुषों को देख करके जो हर्ष होगा उसे क्या कहते हैं दूसरे की महापुरुषों को आयु तत्पुर आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख तथा प्रेम को बढ़ाने वाले प्रेम को बढ़ाने वाले ये आहार का विशेषण है ये आहार है तो ये बढ़ाने वाले आहार कैसे होते हैं तो के आहार रस के वृष्ट स्वाभाविक रहा चाहिए आज सब्जियों में स्वाभाविक रस लेनी है ना ज्यादा पीस में असल डालने में गेहूँ में भी स्वाभाविक नहीं होता है सब कहा बुद्धि और आरोग्य सब कहा जाए है ना गाय का गोबर चाहिए पशुओं का गोबर टाइपर के रसुर अम्ल है ना ये अलग अलग ये सब छह प्रकार के रहते हैं और इन प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए ये सिक्त प्रकृति है उसको मधुर और उसकी सरस का सेवन करना चाहिए और जिसकी प्रकृति है उसको कटु इन रसो का सेवन करना चाहिए सेवन करना चाहिए ऐसा ऐसा आयुर्वेद का रोग होता है अलग अलग रौक रौक रौक रौक और ये तो स्वाभाविक रक्त होना ही रक्तिका क्या है स्नेह थोड़ा सा चाहिए और जो है ना वेद क्या कहता है आयुर्वेद आता है न आयुर्द आयु है भ्रीक आयु है।, है मतलब भेद आयु वृद्धि का साधन है इसलिए भेद को क्या मिल दिया है। बोलता है जो भी आयु वृद्धि का साधन है बात ये है ना की ये जो क्या है कि डाक्टरों का अध्ययन सब कुछ पता नहीं लोगों का है विदेशी कंपनियों ऐसी पैसा मिलता है दवा कंपनियों ऐसी तो उसकी दवाई का प्रचार करने के लिए जैसा वैसा कंपनियाँ एक बार फ्लू आया था लोग के चलते साल पहले आया था ना? तो आगा। आगा। तो आगा। बुखार हर साल बरसात में आता है कि नहीं आता, तो आता है। नहीं बात तो नहीं है हर साल आता है किसी विदेशी कंपनी ने बहुत सारी दवाइयाँ बना डाली बेचने के लिए अब उनको दवाइयाँ बना डालिए फिर हर देश में अपने अपने एजेंट हम सुर लीजिए बेचने के लिए अब दवाइया अभी बन जाए एजेंट भी नहीं खोजा तो बिके ऐसे फिर अखबार वालों को पैसा दे दिया तो इस रोग में ये दवा काम आती है इससे ये, ये खतरा होगा ये खतरा होगा तो डॉक्टरों के पास उन्होंने पैसा भेज दिया तो फिर ऐसा उसका प्रचार होगा बुखार तो बेहतर हड़ताल बरसात में आता है तो डॉक्टरों ने उसी को लिखने लगे अगर वो खरगोर गया कंपनियों ने कमाई अब ये जो रिफाइंड तेल है ना रिफाइंड तेल अंग्रेजों ने मशीनें बनाई और तो मशीनों के प्रचार के मशीनों को बेचना था तो प्रचार कर दिया रिफाइंड तेल खाने लिया बहुत अच्छा होता है थोड़ा साफ़ है ना चिकना पन नहीं रहता है अब रिफाइंड तेल को खाने लगे तो उसकी तत्व की कमी होने से रोग हो गए तो रिफाइन करते समय जो तो छान लेते हैं ना ऊपर का उससे एलोपैथी ने टेबलेट टेस्ट सब बनाते हैं और फिर कमी होगी रिफाइंड के खाने से लूंगे मूली किता ये कुछ नहीं है अभी डॉक्टरों का भी नाम रहता है कि गाय के घी से कोई कोल्ड स्टोर बढ़ता है। हार्ट अटैक होता है ना कोलेट्रोल के गाय के घी से कोल्ड स्टोर नहीं बनता है पर तो डॉक्टर सब प्रकार के घी को बना कर जब है जबकि डॉक्टर जो हमेशा बताते हैं गाय का घी कभी भी हानिकारक नहीं है यानी डॉक्टरों को भी बना सकता है है ना अब ये बोलेंगे की आप जो है सोयाबीन का भी खेल खाइए खाइये कुछ भी थे गाय का जो प्रयोगशाला में जो जाँच के लिए बीत जाते हैं ना तो अच्छी किस्म की बातें अच्छी अच्छी बातें हैं और कितना कीटनाशक पड़ता है क्या क्या होता है वो डॉक्टर को क्या सकता है तो वही बैठे बैठे अपने फागुलों में तो भी, भी ये एलोपैथी जो चिकित्सा है ये सब सर मन को खराब करने वाली जितने विटामिन है एलोपैथी की विटाम बहुत कम एक दो विटामिन ही ऐसे हैं जिसमें फसू मांस नहीं है मांस मछली अंडे से विटामिन दिया होते हैं तो विटामिन खाने का मतलब है हम अपने मन डीपूरी करेंगे अच्छा जब भी ये एलोपैथी चिकित्सा का प्रचार नहीं था 150 साल पहले तो मनुष्य यहाँ से तो बुद्धिमान नहीं थे देगा बुद्धिमान नहीं दे गया अच्छे नहीं दे गया विद्वान नहीं थे देते कैसे? तो ये सब दवाई बेचने के लिए सब उपलब्ध का प्रचार है और भोजन ठीक ठीक व्यक्ति तो मिलता है तो उसका भोजन से ही सभी पोषक पक्ष प्राप्त हो जाते हैं सब विटामिन प्राप्त हो जाते हैं अलग मिलती सब मन बुद्धि को ब्रीरो ये प्रचार है आयुर्वेद में बहुत आरोग्य का नहीं है बहुत सारी सामान्य दवाइया है तो मल्टी पीटाम काम करती है और नहीं तो दूध दही है सब मिल जाता है सब कुछ मिलता है दूध को सब कुछ मिलता नहीं हो ऐसा कभी भी लगा सही को खाना ही नहीं चाहिए सीधी बात यह है भारतीय चिकित्सा पद्धति उपयोगी है नहीं तो मल संग होगा तब तो वो नहीं बढ़ेगा कुछ भी नहीं होगा तो वही है रक्त तो युक्त ज्यादा क्या तो हाँ पे है स्ने किसके लिए ठीक है सलाए जो कि बहुत ज्यादा मोटे हैं तो उनके लिए क्या घास भूसा थोड़ा ये क्या है सब्जी है ना सब्जी ज्यादा खाना डॉक्टर कहते हैं अब इस स्थिर समझते है इस भाषण ने क्या किया है चिरकालेह है ना ये देह में चिरकाल तक रहने वाला भोजन को खत करके निकल जायेगा रहेगा तो अर्थ यह है की दे में मतलब रक्त मांसादी रूप से चिरकाल तक रहने वाला भोजन करने से रक्त तो मांस बनता है ना तो रक्त और मांसादी रूप से बेह में चिरकाल तक रहने वाला जैसे आप भिक खाएंगे दाल खाएंगे दाल खाते है ना भिक खाते है तो ये क्या है की शरीर को स्थायी ताकत मिलती है विटामिन तो एक या दो बस क्या है विटामिन के तो का नाम दे विटामिन जो है एक या दो दिन तक ही शरीर में असर करता है बस तीसरे दिन विटामिन का कोई प्रभाव स् नहीं सब्जियां है ये और जितनी सब्जियां हैं सब्जियां साथ भी जो है ये स्थिर नहीं है स्थिर नहीं है साथ भी स्थिर नहीं है मन अधिक बनता है सात खाने के नहीं बनता लेकिन जिनकी पाचन शक्ति खराब है वो रोटी नहीं फेगी तो साल उनको खाना पड़ेगा या बहुत मोटे लोग हैं उनको भी ज्यादा होने के बहुत जरूरत नहीं इसमें रोक रूप से भी साल तक रहने वाले लगाइए आयु बुद्धि बल आरोप सुख तथा को बढ़ाने वाले रस संयुक्त स्नेह सी लगने का हृदय को फ्री लगने वाले यहाँ थोड़ा स्वाभाविक रुचि भी होना चाहिए बिल्कुल जला दिया बनाते रहना बहुत तो ज्यादा नमक डाल दिया ऐसा है हृदय को फ्री लगने वाले यार तात्विक मनुष्य को फ्री होते हैं किसको फ्री होते, होते है तात्विक मनुष्य को फ्री होते हैं अचार अचार तो बिल्कुल बेकार है स्वास्थ्य के लिए कोई आंवला छोड़ कोई अचार स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं अचार तो खाना ही नहीं चाहिए कभी भी हाँ जितना पेड़ को जरूरत है पेट खुद भोजन मांग लेता है उतना अब लेकर खुश खुद ज्यादा खाने में के लिए अच्छा करते हैं ज्यादा हम खा लेंगे और ज्यादा खाने से तो कम होना पड़ता है आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा खाने से आयुष भी कम होती है मनुस्ती की जितनी भूख है थोड़ा कम खाई बिल्कुल कम खाओगे तो भी काम नहीं चलेगा कुछ कम देना चाहिए बहुत खाने से आयुष कम हो जाती है मनुष्य की पेट को खराब हो जाए बीमारी भी होती है बस देखेंगे आलु ऊंचा था धुंड हुआ ना तासामी वर्धना धुंद पर है आपका सतपुरुष उनको बढ़ाने वाले सासाम विवर्धना वाले क्या हुए रत्या रक्त रथा युक्त होते हैं स्वाभाविक रक्त होना चाहिए स्नेहा स्ने स्नेहता स्ने स्नेह मतलब थोड़ा घृनि स्थिर स्त्रह तो स्त्रह का क्या हुआ चिरकालेह देहे रक्तदानी रूपए ऐसी क्या देह रक्त रूपे है ना ये सब रक्त ही बनता है कि दे में रक्तमानी रूप से भी वाला हृदय का हृदय पिया हृदय को तो पी लगने वाले आहार ऐसे आहारिकात्मिका शिष्टा साविक मनुष्य को आयु सत्य सब पहले लगाया है ना तो केवल जी वल लगाया पहले गीता में तो आलोक आरोप हृदय बल्कि सत्य आखिरी में लगाया निकलेगा हम्म तरह लोगों का ध्यान हृदय आखिरी में लगाया आयु सत्य वाल आरोप यह सब पहले लगा रखा है mm -hmm. लोग पहले, लो पहले खा लेंगे फिर सोचते बीमार होना रह हो जाएंगे पहले खूब खाने को सबसे ये जो भगवान के वचन है राजसस्त मनुष्य है ना राजस्व मनुष्य को इसका किसे प्रदान करते हैं दुःख शोक आमय प्रकार दुख प्रदान करते हैं प्रदान करते हैं आमल का रोग प्रदान करता है ने? वो आरोग्य बढ़ाने वाला था या आरोग्य करने वाला है उसको करने वाला था ये दुख शुभ करने वाला है और कैसे ये हैं अम्ले, लगन, क्या है लवण अतुक्षण तीक्षण वृक्ष विदाहिना है ना तो यहाँ पर देखेंगे कटु अम्ल लवण अतुक्षण वीक्षण वृक्ष और विदाह कटु अम्ल अम्ल जैसे नींबू होता है ना खट्टा लवण यहाँ पर कुछ भोजन में कुछ मात्रा तो लवण अम्लू की चाहिए इसलिए भाष्यकार बताएंगे अति सबके साथ कर लेना है अति कटु अति अम्ल अम्ल अति लवण को ही राजस्व कहा दे रहा है न उचित उछ, तो मात्रा में घोड़ा लेना राजस नहीं है ऐसा कल करेंगे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण सर जी से किताब लीजिए